अहम रुद्रेवसु चरम्य हा आदि ऋत विश्वे अहं मि वरुणोर्म्यहमंद्राग अहमश्भा अहम सोमम आह न संभर्म्य हम स्वष्टारम उतपोषणम भगम अहम दधा द्रविणम हविष्मते सुप्रव्ये यजमा यनते इन मंत्रों में परमेश्वर की ज्ञान शक्ति का वर्णन किया गया है हमने पीछे देखा था कि ये जो ज्ञान है ये उसका सामर्थ्य कैसे है कि ये वस्तु के अंदर से प्रकट हो रहा है उस वस्तु में जो कुछ है उसकी ये उसका ज्ञान है तो परमेश्वर के द्वारा जो प्रतीत वस्तु हो रही है उसके कारण से हम उसको उसके नाम से उसका साक्षात्कार करते हैं वस्तु को देख करके उसका नाम पता करते हैं अब इसमें एक चीज समझने की है समझने की है कि हमको सामान्य संसार में नाम अलग होता है वस्तु अलग होती है इसलिए इसका संबंध बनाना पड़ता है किसी ने कहा ये देवदत्त है तो हमको ये बताना पड़ता है ढूंढ करके किसी दिन देवदत्त आएगा तो हम आपको मिलाएंगे देवदत्त नाम से तो हम अभी मिल लिए लेकिन देवदत्त वस्तु से हमारा मिलना ही नहीं हुआ तो किसी दिन देवदत्त आया तो हमको देवदत्त नाम का पता है लेकिन देवदत्त के आने पर हम देवदत्त को पहचानते नहीं हमें नहीं मालूम कि ये देवदत्त है तब हमें कोई ये बताता है कि हमने आपको बताया था कि देवदत्त आने वाला है देखो ये देवदत्त आ गया है उस दिन इसमें जो संबंध जुड़ जाता है तो उस दिन के बाद हमारे पास एक पहचान बन जाती है कि ये देवदत्त है लेकिन यह संबंध केवल देवदत्त के देखने से तो मालूम नहीं हुआ था ये तो देवदत्त का संबंध किसी ने बताया तो मालूम हुआ लेकिन कहता है ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वहां जो है नाम और नामी का जो संबंध है वो नित्य है अर्थात नाम पुकारते ही नामी का नामी को देखते ही नाम का आपको पता चल जाता है और ये पता चलना एक और चीज को सिद्ध करता है। यदि परमेश्वर नामक वस्तु से परमेश्वर का नाम पता लगता है तो दुनिया की और वस्तुओं से भी उनका नाम पता लगता है लगना चाहिए लग सकता है और ये बात इसलिए सत्य होनी चाहिए कि जो हमको नाम बता रहा है वो नामी को जानता है वही हमको नामी को बताएगा वो वस्तु को भी जानता है वस्तु के नाम को भी जानता है तो इसलिए वस्तु और नाम दोनों का संबंध जो है वो है तो हमें नाम लेते ही वस्तु का पता लग जाता है या वस्तु देखते ही नाम का पता लग ऐसा सामान्य संसार के व्यवहार में नहीं होता है हमको वस्तु दिखाई देती है लेकिन नाम का पता नहीं लगता है हम नाम सुनाई देता है किंतु वस्तु का पता नहीं लगता है इस नाम और वस्तु का संबंध तब बनता है जब कोई हमें इन दोनों से जोड़ता है लेकिन वेद ये कह रहा है कि परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं परमेश्वर की वस्तु को देखोगे तो उसका नाम पता लग जाएगा और नाम को देखोगे तो वस्तु पहचान जाओगे ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा इसलिए हो सकता है जिसको कहा कि संबंध नित्य है तो मेरा मेरे नाम का संबंध नित्य नहीं है ये आरोपित है इसको यादृक्षित कहते हैं हम संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में इस संबंध को समझाने के लिए उदाहरण दिया है कि आप किसी चीज को जानते हैं तो जानने की जो चार चीजें होती हैं वो चार चीजें क्या होती हैं वो कहते हैं जाति गुण क्रिया ये जाति का मतलब होता है जिसका रूप जैसा है कोई गाय है तो गाय गधा है तो गधा घोड़ा है तो घोड़ा मनुष्य है तो मनुष्य स्त्री है तो स्त्री पुरुष है तो पुरुष बालक है तो बालक वृद्ध है तो वृद्ध तो ये जो है ये इनकी इनकी चीज को आप बदल नहीं सकते ये जन्म से कोई ही पुरुष बना है तो पुरुष ही रहेगा स्त्री बनी है तो स्त्री ही रहेगी कोई घोड़ा बना है तो घोड़ा ही रहेगा गधा बना है तो गधा ही रहेगा तो ये संबंध नष्ट नहीं होता जब तक वो जीवित है तो वही रहता है तो ये संबंध जाति कहलाता ये सब में एक जैसा होता उस पूरे समुदाय के अंदर रहता है अर्थात इसको आप वस्तु से अलग नहीं कर सकते हम गाय में गाय पने को गाय से अलग नहीं कर सकते कुत्ते को उसका कुत्ते होना जो है उसको अलग नहीं कर सकते तो ये जो उसका एकदम आपस का गहरा जो संबंध है वो उसके बिना निर्भर हो सकता इसके अंदर विद्यमान होता है वो बाहर से हमने थोपा नहीं ये काला है ये नीला है ये पीला है ये लंबा है ये बड़ा है ये छोटा है ये भी सोच जो है उसको बता रहा है कि ये कमरा छोटा है कि बड़ा है ये मकान ऊंचा है कि नीचा है ये पहाड़ लंबा है कि छोटा है तो ये उसकी विशेषताएं है हम कहते हैं कि ये जानवर वहां बैठा था वहां से यहाँ आ गया यहाँ से वहां चला गया तो जानवर है और आना जाना भी है लेकिन वो चीज जानवर से बाहर नहीं है वो जानवर के अंदर से घटित है तो उसकी जो पहचान है वो उसके अंदर है उसकी विशेषता है वो उसके अंदर है और उसके अंदर जो काम हो रहा है वो भी उसके अंदर है लेकिन संसार में नाम उसके अंदर नहीं है नाम जो है हम चिपका होते और उसको अमुक अमुक अमुक नाम से पुकारते हैं बुलाते हैं बस ये समझना है कि बाकी सब चीजों की तरह परमेश्वर की जो वस्तुएं हैं उनमें नाम भी उसके अंदर ही है जैसे जाति उसके अंदर है जैसे गुण उसके अंदर हैं, जैसे क्रिया उसके अंदर है वैसे ही नाम भी उसके अंदर है ये संसार से भिन्न है यह मनुष्य के ज्ञान से भिन्न ज्ञान मनुष्य का ज्ञान क्योंकि सीमित है थोड़ा है इसलिए वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता उससे उसको पहचान नहीं सकता अब ये कैसे है ये समझने की बात है तो हमने देखा था कि मनुष्य जिन वस्तुओं को जानता है उनको नाम से अलग जानता है वस्तु के रूप में अलग जानता है नाम और वस्तु को जोड़ कर देखता है तब उसकी पहचान लेकिन वेद कह रहा है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उसका अपना नाम बोलती हुई दिखाई दे रही है हर जो बोला जाने वाला नाम है वो उसकी वस्तु घटित होती हुई सामने दिखाई देती है जिसको कि मनु के शब्दों में हमने बताया था सर्वेशम तो नाम आनी कर्माणी प्रथक पृथक वेद शब्दे धेय वादो पृथक संस्था निर्मी अर्थात एक समझने की बात है कि जिस व्यक्ति ने वस्तु बनाई है वो नाम नहीं देगा क्या संसार में कोई फैक्ट्री में कोई चीज बनाएगा और बना करके क्या बिना नाम के संसार में दे देगा और यदि दे, दे देगा तो क्या वो चल जाएगी क्या उसका नामकरण नहीं होगा तुम नहीं करोगे तो दूसरा करेगा क्योंकि नाम के बिना काम नहीं चलता है काम का प्रारंभ भी नाम से होता है इसलिए जिस परमेश्वर ने वस्तु दी है तो क्या उसका नाम नहीं देगा नाम है संसार में तो वस्तु नहीं होगी इसके लिए एक बड़ी सुंदर पंक्ति आचार्य उदयन की है कार्य कार्याोजन धित्यादे पदा प्रत्येक श्रुति वाक्य संख्या विशेषा साध्यो विश्व इसमें बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं वो प्रसंग अलग है संख्या विशेषात कहता है कि संख्या से परमात्मा की सिद्धि होती है संख्या से परमात्मा की सिद्धि कैसे होती है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बोलने से परमेश्वर का कैसे पता लगता है तो कैसा लगता है क्योंकि ये संख्या जो है नाम संज्ञाएं संज्ञा इनसे एक से एक का बोध होता है दो से दो का तीन से तीन का चार से चार का पांच से पांच का सौ से सौ तो का हजार से हजार का बोध होता है तो जो भी एक संख्या है उसकी वस्तु आवश्यक होगी वस्तु है तो नाम होगा नाम है तो वस्तु होगी तो संख्या नाम है तो संख्या की वस्तु भी हो तो जैसे तीन की वस्तु तीन कोई ऐसी चीज होगी जो तीन ही होगी तब नाम होगा नहीं तो होगा ही तो ये कहता है वैसे ही एक संख्या जो है किसी एक सत्ता को बताती है एक के अस्तित्व को बताती है एक के होने को बताती है तो कहा वाक्य संख्या विशेषा विशेष संख्या से उस वस्तु का बोध हो रहा है किस संख्या से हो रहा है कहता है एक संख्या से हो रहा है क्योंकि संसार में एक और कोई नहीं है संसार में एक केवल परमेश्वर है यदि परमेश्वर नहीं होता तो संख्या भी एक नहीं होती और एक संख्या है तो दुनिया में कोई वस्तु ऐसी भी है जो केवल एक ही है वो दूसरी है नहीं तो वाक्यात संख्या विशेषा इसको सुनने के लिए एक और चीज आप ध्यान में कर सकते हैं पुराने समय में जो गाँव के लोग थे वो गिनती करते थे तो पहली संख्या को बोलते नहीं थे वो एक नहीं बोलते थे वो कहते थे राम वो कहते थे राम दो तीन चार तो ये जो राम है ये पहला है पहली बार उच्चारण किया है क्यों एक बुद्धि से परमेश्वर एकत्व बुद्धि रथ पैदा करता है एक है इसलिए हमें उस एकत्व का बोध कराता है वाक्या संख्या विशेषण संख्या विशेष संख्या से उस विशेष का परिचय मिलता है तो नाम से नामी का नामी से नाम का बोध होता है इन इनमें आपस में संबंध है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक और बात हम दृष्टि से विचार कर सकते हैं कि ये पदार्थ किसने बनाए हैं तो पद भी उसी ने बनाए क्योंकि उन पदार्थ पदों, पदों से ही उन अर्थों का परिचय होता है उन अर्थों से तो फिर ये पद निकलने चाहिए सामान्य हम मनुष्य को कुछ भी नाम दे देते हैं उसका उसके अंदर कोई लाभ हो या ना हो लेकिन तो तो तो वेद ऐसा नहीं करता ईश्वर ऐसा नहीं करता क्योंकि वहां जो व्यक्ति बनाने वाला है संसार को वही नाम देने वाला है तो उस बनी गई वस्तु की क्या उपयोगिता है क्या उसका स्वरूप है क्या उसका मूल्य है महत्व है ये किस बात से परिलक्षित होगा ये बात जिससे पता लगेगी ऐसा नाम होगा तो वो चाहे वायु बोले चाहे अग्नि बोले चाहे चंद्र बोले चाहे सूर्य बोले तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी जमाने में कि सूर्य का नाम चंद्र होता हो और ध्रुव का नाम सूर्य होता हो ऐसा हो सकता है क्या हमारे मनुष्य में तो हो सकता है हम किसी का नाम रामचंद्र रख सकते हैं कल उसका नाम कर्ण रख सकते हैं परसों उसका नाम कृष्ण रख सकते हैं पर अगले दिन उसका रावण रख सकते हैं क्यों इनका आपस में कोई संबंध नहीं लेकिन अग्नि है सूर्य है चंद्र है वायु है जल है पृथ्वी है इनका ये जो शब्द हैं इन शब्दों का वस्तु से और वस्तु का शब्दों से संबंध है तो इसलिए वेद ये कह रहा है कि वस्तु से ही आपको उसके नाम का पता चलता है यही वेद की विशेषता है और ये विशेषता इसलिए स्वाभाविक है कि बनाने वाले ने वेद भी बनाए हैं और बनाने वाले ने संसार भी बनाया है तो बनाने वाले ने जो वेद बनाए हैं वो उसका पद है और बनाने वाले ने जो संसार बनाया है वो उसका पदार्थ है और हमारे अंदर जो उसका अनुभव है वो ज्ञान है और वो ज्ञान उन दोनों के साथ होता है इसलिए पद और पदार्थ से ज्ञान की बात कही गई है यहाँ हम एक बात पर विचार करते हैं कि ईश्वर ही पदार्थ बनाकर देगा तो ईश्वर ही उसका ज्ञान भी देगा तो ये सोचना कि हम कालांतर में ज्ञान से इन पदार्थों को समझ लेंगे ये संगति नहीं बैठती इसका कोई आपस में जोड़ नहीं है जोड़ इतना जरूर है कि संसार जिसने भी बनाया हो उसने इसका ज्ञान नहीं दिया हो ऐसा नहीं होगा नहीं देगा ऐसा नहीं होगा देता है उसको देना पड़ता है क्योंकि संसार किसी प्रयोजन के लिए बना है यदि किसी वस्तु से कोई प्रयोजन सिद्ध न हो तो वस्तु का होना निरर्थक है तो किसी वस्तु से कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो वो प्रयोजन पता कैसे लगेगा वो वस्तु के नाम से लगता है हमको नाम और वस्तु का परिचय होने पर प्रयोजन की प्रतीति होने लगती है यहाँ प्रयोजन से ही नाम की प्रतीति हो जाती है हमको अग्नि का जो प्रयोजन है वो अग्नि शब्द के जानने से पता लग जाता है वायु का अर्थ वायु शब्द से पता लग जाता है वाटी गच्छी ती, ती वायु जिसमें गमन हो रहा है ऐसा जो पदार्थ है वो वायु है तो ये जीवन को देने वाला है इसलिए जल है ये उत्पन्न करने वाला है इसलिए सूर्य है चंद्र जो है आह्लाद आनंद को देने वाला शीतलता को देने वाला है इसलिए चंद्र है तो इसलिए वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो यौगिक है अर्थात तो वो अर्थ की योग्यता जहां घटती है वो उसका नाम हो जाएगा वस्तु का नाम में उस गुण की घटने की भी आवश्यकता है घटने की भी जरूरत है तो इसके लिए हमने कहा कि वेद के जो शब्द हैं वो रूढ़ ही नहीं हैं। क्योंकि शब्द होते संसार में तीन तरह के हैं यौगिक है रूढ़ी है योगरूढ़ रूढ़ है यौगिक शब्द उनको कहते हैं जो गुणों के कारण रखे जाते हैं अर्थात उस तरह की योग्यता उस वस्तु में है तो उसका वो नाम कर दिया जाता है और इसलिए क्या होता है इसलिए विचित्र बात होती है कि वो गुण जिस जिस वस्तु में मिलता है उसका तो भी वो नाम हो जाता है इसका एक अच्छा सा उदाहरण हमारे वेद में गौ शब्द आता है और गौ शब्द सुनते ही हमारे मन में एक गाय जानवर का चित्र आ जाता है लेकिन योगिक में ऐसा नहीं वहां योग जो योगिक शब्द है वो गौ जो अर्थ है वो गच्छती गतिशीलता के कारण है और इस गतिशीलता के कारण हम किरणों को भी गौ कहते हैं पृथ्वी को भी गऊ कहते हैं और इंद्रियों को भी गऊ कहते हैं और जो जानवर है उसको भी गऊ कहते हैं तो ये गऊ में जो गोत्व है वो वस्तु के अंदर से प्रकाशित है और वो यौगिक माध्यम से ही प्रकाशित होता है वो रूढ़ी से प्रकाशित है हमारे द्वारा रखे गए नाम या हमारे नाम रूढ़ी के हैं तो ये जो रूढ़ी है ये अर्थ को नहीं देता है इसलिए वेद के शब्द अपने अर्थ को स्वयं प्रकाशित करते हैं स्वयं ज्ञान देते हैं ये चर्चा इस सूत्र का विषय है ओ